शांति शांति शांति सद ब्रह्म जगत का मूल है कारण है इसे बताया उसके पश्चात शंका भी यदि सदब्रह्म कारण है उसका उपलम्भ क्यों नहीं होता है यदि उपलब्धि नहीं होती हो तो ऐसा सदब्रह्म नहीं है तो उसके ऊपर कहा उपलब्धि नहीं होने पर भी चक्षुर इंद्रिया से नहीं दिखता है किसी इंद्रिया से नहीं दिखता है तो नहीं ऐसा निश्चय नहीं होगा किसी अन्य उपाय से ज्ञान होता है एक उपाय से ज्ञान नहीं होने पर भी इसके लिए लवण दृष्टान्त दिया चक्ष इंद्रिय से स्पर्शन इंद्रिय से उपलब्ध नहीं होने पर भी रसन इंद्रिय के द्वारा लवण का ज्ञान हुआ तो जिस प्रकार उपायंतर से ज्ञान होता है इस प्रकार अन्य उपाय से ब्रह्म सद ब्रह्म का ज्ञान होगा तो यहाँ किस उपाय से ज्ञान होता है ब्रह्म दिखाने के लिए आगे का तथा सम्मित हो बाछ किस उपाय से ब्रह्म का ज्ञान होगा यथाएम उपाय सक्यो ज्ञातुम तथा लोके प्रदृश्यत दृष्टान्त इतिहास ये उपाय जाना जा सकता है इसमें दृष्टांत लोक में दिखता है यथा मंत्र यथ सौम्य पुषँ गंधारेभ्यो अभीनदाक्ष आनीय तूतिजन विसृजेत साम बोधंग अधरांग वा प्रत्यंग प्रध्मातानद्धाक्ष आनीत तो अभी विसृष्ट हे सम्य यथा पुषे गंधारेभ्यो अभीनदनीय गंधारदेश जनपद किसी पुरुष को कोई ले आया अभिनद्धाक्ष अभिनद्धे अक्षिणी यश्य जिसके चक्ष्यु बांध गया आँख के ऊपर कपड़ा बांध लिया कहाँ जाता है कौन लेता है पता नहीं चलता है आंख बांध करके ला करके तम तत्व अतिजन विसर्जित तम पुरुषम अतिजन अतिगत जने जहान मनुष्य नहीं एकांत स्थान में अरण्य आदमी छोड़ दिए आँख में बंधा हुआ हाथ बंधा हुआ खोल नहीं पाता है सत्र प्रांग वा उदंग व अधरांग व प्रत्यंग व प्रधमायित तो, शब्द करेगा बुलाएगा कभी पूर्व दिशा की ओर कभी उदंग उत्तर की ओर कभी अधर दक्षिण अधरांग व दक्षिण कभी प्रत्यंग पश्चिम किसी दिशा के इधर दे करके उधर दे करके शब्द करता है कोई शब्द सुनकर के आए तो उसकी रक्षा करेंगे चिल्ला चिला, -चिला करता अभिनधाक्ष आनीत अभिनधा अक्ष विशिष्ट है, है। आँख बांध करके मुझे कोई ले आए चोर यहाँ छोड़ दिया अभिन अभिनथाक्ष विशिष्ट अकेले हूँ आँख हाथ पैर बांधे हुए हैं ऐसे शब्द करता है शब्द सुनकर कोई कोई करे उसको खोल देता है तो उसके पास और कोई उपाय नहीं तो शब्द ही करना पड़ता है यथा लोके हे सौम्य पुरुषम यम कंचित गंधार व्य टीका में दिया तमेव दृष्टान्तम व्याच्छि लोके में दृष्टान्त है किस प्रकार ज्ञान होता है हे सौम्य पुरुषम यम कंचित किसी पुरुष को हो? गधारेभ्यो जनपद्यो जनपद जनपद राज्य से उसको ले आया अभिनधाक्षम बद्धचक्षुसम चक्षुषम बद्ध चक्षुष चक्षु यश चक्षु कपड़ा बांध जोर से आनीय ला करके कौन इसे करता है द्रव्य हर्ता तस्कर चोर द्रव्य हरण करने वाले चोरी करने वाला ऐसे किसको ले आया उसके धन सम्मधी छीन लिया उसको छोड़ दिया जंगल में तम अभिनक्षमेव बद्ध हस्तम अरण्य तत्पिपि अतिजन अतिगत जने अत्यंत विगत जन देश विसर्जित अभिनदाक्षम आँख बांधा हुआ बद्ध हाथी हाथ हुआ नहीं तो हाथ यदि खोला है तो अपने आप खोल देगा हाथी ही बांधा हुआ अरण्य छोड़ दिया तत्पि अति जने अरण्य में भी एकांत स्थान में कहें अरण्य के पास गाँव भी होता है लोग आस रहते हैं वो जहाँ कुछ लोक नहीं हो ऐसे स्थान में छोड़ दे अतिगत जनें जहाँ मनुष्य हो अत्यंत विगत जने मनुष्य रही ऐसे एकांत स्थान में देश विषरी छोड़ दे सत्र दिग्भ्रम हो पे उसको पता नहीं चलता किस दिशा से आया अभी कहाँ उसका देश है वो कहाँ है पूर्व कहाँ पश्चिम कहाँ दक्षिण क्या कुछ पता पता नहीं दिग्भ्रम से युक्त होकर के यथा इधर उधर मुँह करके चिलता है प्रांगवा व टीका में यथा दिग्भ्रम उपेतो यंचित दिगम अभिमुख हो विक्रोशति दिशा भ्रम हो गया तो कहीं कहीं इधर इधर मुकर के आवाज करता है वो मालूम नहीं किस तरफ देश है अपने घर है किधर गांव है किधर लोग होंगे इधर इधर घूम घूम करके आवाज करता है तथा स तत्र विजन देश शब्दम कुरिया संबंध ऐसे शब्द करे प्रांग बा, प्रांग वातचन मुखो वूर्वा मुख करते हुए ऐसे कर्तव्य सामने पूर्व दिशा करके तथा उदंग वधरांग व्यंगर दक्षिण हो पश्चिम हो प्रधमायीत शब्दक शब्द कुयाक्रोशित आवज कर विवक्षित कथये प्रागचन का प्रांग मुख पूर्व दिशा को रिमुख करके वक्षण प्रकार विकल्पार्थ वाह शब्द वाह दिया है प्रांगमुखो वाह प्राग अंचन प्रांगमुखो प्रांग वा तो प्रांग वा का अर्थ प्राग प्रांग प्रांगमुख दो अर्थ ऐसा नहीं प्रांग अंचन उसका प्रांग प्रांगमुखो तो वा क्यों दिया आगे उत्तर और दक्षिण पश्चिम कहेंगे इसके अभिप्राय से वा कहा या कि प्राग अंचन का एक अर्थ प्राग मुख का दूसरा अर्थ इसलिए बाद बाध्य ऐसा नहीं भक्षमान प्रकारे विकल्प अर्थ आगे जो प्रकारे पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि कहने के लिए बाधिया है शब्द करे अभिन धाक्ष मेरा आँख आदि से बांध करके हाथ बांध करके चोर ला करके मुझे जंगल में छोड़ दिया गंधार दृश्य से मुझे लाया इतने तो मालूम है कि इस दृश्य से आया किंतु अभी का है पता नहीं तस्करण आनीत चोरलाय अभी विशिष्ट आख हाथ पात बांधक चोड़ दिया आवासी शब्दकर्ता कर है तस्य यथा विनानं प्रमुच्य प्रब्रियाता दिशा गंधारा एकता दिशा व्रजयति स ग्रा ग्राम पृछन पंडित मेधावी गापसपदेत मे आहाचार्यवाषो वेद तरह तवदचिरवन्न विमुक्ष्यत संपत्स्य तथा अभिनहन प्रमुच्य न बंधने अभिनन बंधन को छोड़ खोरगतर्के प्रवृत काये कोई कारणक को बता दे एताम दिशा गंधारा इस दिशा मे गंधार है एता दिशा व्रज स्तरोजाओ स ग्रा ग्राम ग्रामा पृछन सपुछकर्के समझल्या इसी रास्ता से चलो तो एक ही गाँव से दूसरे गांव पूछ पूछ कर जाता है गंधार जाने के लिए ये रास्ता कहाँ रास्ता है एक गांव फिर दूसरे गांव में इसे पूछ पुछ करके पंडितो मेधावी पंडित है उपदेश जिसको प्राप्त हुआ और मेधावी है उपदेश के अनुसार ग्राम प्रवेश करने के लिए उसको मन में धारण समर्थ है मन में रख कर जाता है नहीं तो कोई बता दिया है जाओ बाएँ उ तो डाई नहीं जाना आगे जाकर शंशय हो जाएगा भी बाएं जाएंगे या डाँ नहीं तो फिर कहाँ मिलेगा उसका उपदेष करने के लिए जैसे बताए याद में रखे जा करके कहीं बाएं चलना पड़ेगा कहीं डाई चलना पड़ेगा कहीं सीधा चलना पड़ेगा ये मेधा भी हो ऐसे समझ करके गंधारा ने उपसंपद दिए तो ऐसे पहुँच जाता है लोग में ऐसा होता है रास्ता पर मालूम नहीं पूछ पुछ कर पहुँच जाते हैं एवम एव यह भी इस प्रकार वेदांत श्रवण करने पर आचार्य मुख से आचार्यवान पुरुष वेद जिसके आचार्य उपदेष्टा है वही जान सकता है ब्रह्म का ब्रह्म का ज्ञान उसको होगा ये प्रमाण सर्वत्र देते आचार्यवान पुरुष वेद अपने आप प्रयत्न करे जितने बुद्धिमान भी हो पुस्तक पढ़कर के ज्ञान नहीं होगा आचार्य उपदेष लेना होता है तस् तवदव चिरम याव न विमुख्य अथ इति ऐसे गुरु तो मंत्र उपदेश करके गुरु होते हैं मंत्र आदि जप करना भी चाहिए आवश्यक है किंतु जो जिज्ञासा होती है ज्ञान प्राप्ति के लिए तद विज्ञानार्थम गुरु में विगचित तो वेदांत तत्व का उपदेश लेने के आचार्य के पास जाना पड़ता है उनसे खाली मंत्र लेने से नहीं वेदांत का उपदेश होने पर ज्ञान होगा मंत्र जपने से मंत्र से इष्ट देवता का कहीं साक्षात्कार भी हो सकता है अंतगोण शुद्धि होती है यदि कोई मंत्र जपता रहे वासना छोड़ करके इष्ट देवता का साक्षात्कार भी हो सकता है नहीं तो अंतगोण शुद्ध होने पर फिर जिज्ञासा होती है तो वेदांत श्रवण करने की इच्छा होती है तो वेदांत श्रवण करेगा आचार्य मुख से श्रवण करने पर आचार्यवान पुरुष वेद उसको साक्षात्कार करता है ज्ञान जब श्रवण करने पर होता है तब शरीर समाप्त हो जाता है शीघ्र ऐसा नहीं तसे तावदेव चिरम या व न विमोक्ष तब तक ज्ञान होने के बाद भी शरीर रहता है जब तक प्रारध्ध कर्म समाप्त नहीं होता है न विमोक्ष उत्तम पुरुष का प्रयोग है छादर्स प्रयोग प्रथम पुरुष करना विमुक्षते प्रारध्ध कर्म समाप्त होने तक शरीर रहता है अत संपत् यहाँ भी उत्तम पुरुष है प्रथम पुरुष करना अथ संपत्स्यते ब्रह्म के साथ एक हो जाता है विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है ज्ञान होते ही उसको जीवन मुक्त कहते जीते जी मुक्त है जो तक प्रार्ध कर्म प्रारध कर्म को प्रतिबंधक कहते हैं वो समाप्त तो होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है ये भी प्रमाण है ज्ञान होते ही सर्व समाप्त नहीं होता है रहता है प्रारध्ध कर्म समाप्ति तक और प्रारधकर्म का नाश नहीं होता है भोग होता है तस्य ताबद चिरम या न विमक्षे ये प्रमाण है प्रार्धकर्म रहता है और तब तक शर् रहता है या नहीं कि ज्ञान हो गया ज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान का कार्य सर्वे नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान होते ही सर्वे समाप्त हो जाना चाहिए ऐसा हो जाएगा तो फिर आगे उपदेश कौन करेगा आचार्यवान पुरुष वेद तद विज्ञानाथम गुरु में अभिगसित समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रुति कहति ज्ञानी के ही उपदेश से ज्ञान होता है अज्ञानी का जी शरीर समाप्त हो जाए ज्ञान होते ही आगे ज्ञानी कहाँ मिलेगा उपदेश करने के लिए और ज्ञान कैसे होगा साधकों को इसलिए यहाँ प्रमाण है आचार्यवान पुरुष वेद तस्तः तावदेव चिरम या न विमुखी जब तक प्रार्ध कर्म समाप्त नहीं होता तब तक रहता है शरीर तब तो से अन्य को ज्ञान हो सकता है ठीक भाष्य में एवं विक्रोशत यथाभिनहनम यथाबंधनम प्रमुचय मुक्त्या मुक्तवा ऐसे शब्द करने पर कोई आकर के उसका बंधन को छोड़ दिया छोड़ करके जिस प्रकार मुक्ता मुक्तवा कारुणिक कोई करुणा करने वाले कृपालु यथाबंधनम बंधनम, बंधनम अनुसित है ध्याव जैसे बांधा उसको दे करके ठीक खोल दिया पंडितो मेधावी ती विशेषण्दे से व्यवच्छेद्यम दर्शे थी पंडितों और मेधावी दो विशेषण दिया है पंडितो मेधावी ये होना चाहिए जानने के लिए ज्ञान के लिए उसके द्वारा व्यवच्छेद्य विशेषण होता है इतर व्यावृतक नीलोत्परम कहेंगे नीलम विशेषण होता है अन्य उत्पल में रक्त आदि की व्यावृत्ति के लिए निवृत्ति के लिए इतर व्यावृतक इतर को निश्चित करके जो इष्ट उसका ग्रहण करना है तो यहाँ भी दो विशेषण दिया तो उसके द्वारा जो व्यवच्छेद्य जिसकी व्यावृत्ति होती जिसको हटा करके विशेषण वाले को ग्रहण करना होता है उसको दिखाते हैं ने तरह जो पंडित मेधा भी वही साक्षात्कार करता है इतर ना जो पंडित नहीं जिस आचार्य उपदेश जिसको प्राप्त नहीं हुआ अरे मेधावी जो नहीं ग्रंथ अर्थ धारण समर्थ जो नहीं तो प्राप्त नहीं कर सकता है भाष्य में कारुणिक कश्चि एताम दिशा एकताम पाठे मंत्र में एकताम ऐता दिशा उत्तरत्व गंधारा एकताम दिशा ये उत्तर दिशा इस दिश में गंधारा है थम दिशम व्रजेति प्रब्रिया तो कोई कैसी दिशा में जाओ स एवं कारुण के न बंधना मुक्षित हो ग्रामात ग्रामांतरम ऐसे करुणा करने वाले आचार्य जो उपदेश करते हैं तब ज्ञान होगा जिस प्रकार कोई कारुण के शब्द सुनकर के आकर के बंधन खोल दिया बता दिया इस रास्ता से जाओ ये ध्रव गांधा रहे ग्राम से ग्रामांतर पुछ करके जाता है जो पंडित उपदेशवान पंडित का उपदेशवान जिसको उपदेश हुआ अरे मेधावी है परोपदिष्ट ग्राम प्रवेश मार्ग अवधान समर्थ उपदिष्ट ग्राम प्रवेश करने के मार्ग का अवधान ग्रंथ मन में रखकर के समर्थ जाता है गंधारा ने उपसंपदे तो गंधार देश को जाता है ऐसे जो पंडित मेधावी न इतर अन्य नहीं इतर होता मूढ़ मूढ़ मूढ़ा मीरस्य बुद्धि न थोड़ी दूर जाने के बाद बोले कहाँ जाना है अभी फिर वापस आएगा पूछेगा पूछने के लावर और किसको तो बिल्कुल ठीक ठीक जान कर के जाना होता है समझ करके लोग ऐसे जाते हैं जंगल में कहीं मंदिर आदि है पूछ कर लोग पहुँच जाते हैं ऐसे आते हैं तो फिर स्थान पूछ करके रास्ता भूल जाते तो फिर पूछ करके चल जाते हैं किंतु उपदेश ग्रहण करना पड़ता है और थोड़ा अपने सामर्थ्य हो ऐसे समझ करके दिमाग में रख कर जाना पड़ेगा न कि जो मूढ़ मती देशांतर दर्शरंथ रिडवा अथवा जाना था एक देश में इधर कुछ देखा कुछ दिखता है उधर चला गया आए तो अध्ययन करने के लिए वहाँ कुछ दिखा कहीं कुछ उधर चले गए परीक्षा देने लगे डिग्री मिलेगी फिर कुछ करने लगे इधर उधर से जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को छोड़कर अन्यत्रा है तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है इसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हो अत्यंत तो बुद्धिमान दे हो अथवा देशांतर दर्शन जैसे वहाँ भी अन्य देश देखने की चाह गया वापस आना चाहे स्थान केंद्र वहाँ कुछ दिखता है वो उधर चला तो पहले तो रास्ता पूछ करके पहुँचना कठिन है और दूसरे कुछ देश देखकर गया तो उधर पता ही नहीं चला फिर कहाँ जाना है वो नहीं पहुंच पाएगा इसी प्रकार वेदांत श्रवण करने वाले अत्यंत बुद्धिमान दे हो तो साक्षात्कार नहीं कर पाएगा अन्यत्र तृष्णा है उधर सुचा इन महात्म के पास जाएंगे तो विदेश जाने के लिए मौका मिल जाएगा कुछ लोग फिर छोड़ कर के जाते हैं उनके उनके पास क्योंकि उनके पास जाएंगे तो विदेश जा सकते हैं ऐसी भावना होकर जो जाएगा स्वदेश अपने स्वरूप साक्षात्कार नहीं करेगी जो विदेश जाएगा सर्व साक्षात्कार का ना छोड़ दिया इसी प्रकार कोई तृष्णा है अन्यत्र तो प्राप्त नहीं करता है बहुत बैराग्य के साथ घर छोड़ते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए थोड़े समय देखते कोई कथाकार को सम्मान मिलता है धन मिलता है हम भी कथा करेंगे छोड़ो लगु चलो वृन्दावन भागवत पढ़ो तो, तो फिर बाद में अपने लक्ष्य को छोड़ ही दिया क्या प्राप्त करेगा इसी प्रकार पंडितो मेधावी ये विशेषण दिया उपदेश प्राप्त करे और विशेष वो, वो, वो निश्चय करके चले जब मूढ़ बुद्धि वाला है देशांतर दर्शन तृष्णा वाला जिस प्रकार के अंधार के देश को प्राप्त नहीं कर पाता है यथाएं या दृष्टान्त वर्णित स्विषेभ्यो गंधारभ्यो पुरुष तस्कर अभिनदाख्यो अविवेको दिंग मूड़ो असन है पिपादिमा व्याघ्रतस्करादनेकर्थ्रातयुतम अर्यम प्रवेश दुखा विकोशन बंधने व्य मुक्षति सकथिदेन कहनाचिमोक्षिता स्विशा गंधारान अब कोई प्राप्त करता है व्याख्या दृष्टान स्वपुरस्कार अनुबत थी जो दृष्टान्त क्याख्यान हुआ उसका पुरस्कार अध्याय के साथ अनुवाद करते यथायम ही हम दृष्टान्त तो बनता इस प्रकार स्व विषयभ्य गंधारेभ्य अपने विषय गंधार्य जैसे पुरुष अल्हे तस्करी अभिनदाक्ष हो आँख बांध कर अविवेक यहाँ भी इस प्रकार अविवेक होता है अपने स्वरूप नहीं जान करके दिग मुढ़ो वहाँ दिशा का मोहग्रह हुआ यहाँ भी असनाया पिपा साधिमान वो भी चोर लेकर चोड़ दे कौन खिलाता पिलाता है वो भी अक्षुत पिपाशा वाला है और वहाँ भी व्याघ्र तस्कराद का भय अनर्थ भ्रात यूतम अरण्यम ऐसे अरण्यम छोड़ दिया जहाँ व्याघ्र है चोर डाकू भी कुछ और थोड़ा हो तो उसको कपड़ा है तो उसको ले लो अनेक भय अनर्थ प्राथम और अनर्थ समोह भय ऐसे अरण्य में छोड़ दिया ये भी जो संसार सर ग्रहण किया ऐसा ही अरण्य जैसे भय में प्रविष्ट हुआ दुखार्थ तो दुखेनार्थ तो दुख से पीड़ित तो होकर विक्रोशन शब्द करता है रोता है बड़े खुश होकर या है हँसते हैं थोड़े खुश हो गया तो रोना पड़ता है जो जोर जोर से हंसते उनको जोर जोर से रोना पड़ता है ऐसे शब्द करके हंसे नहीं जोरगार नहीं हंसे प्रसन्न हो शब्द नहीं सुनाई पड़े कुछ लोग शब्द के भी ना हंस नहीं सकते हंसेंगे तो दूर तक तो सुनाई पड़ेगा कोई हंस रहा है शब्द ज्यादा नहीं करे फिर रोना पड़ेगा शब्द करके वंदने भी हम मुख्य उत्तिष्ठ से मुक्त होना चाहता है जैसे कोई वहां बंधन छोड़ने के लिए चिल्लाता है तब कोई आकर उसको खुलता है इसी प्रकार ये संसार अरण्य है अनर्थ बहुत है चित्र पे पशा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुशा यह सब दुख दशा दर्शन दुख बहुत है थोड़ी थोड़ी चीज में ये शब्द थोड़े शब्द टेढ़ा हो गया तुरंत मुख काला पड़ जाएगा हंसते हैं थोड़ा कुछ कह दिया एकदम समय नहीं लगता है ऐसा हमको कह दिया उस दिन भूख भी नहीं लगी खाने पर भी हजम नहीं होगा हमको ऐसा क्यों कहा क्या कह दिया शब्द तो गुस्से निकल गया शब्द तो कहाँ रह गया इसको खींच कर लाकर के बार बार सोचता है ऐसा कह दिया हमको क्या कह दिया ऐसा क्यों कहा फिर आगे संकल्प विकल्प पड़ता है क्या उसको कहूँगा ऐसा क्या करूँगा क्रोध बड़े कष्ट और कोई ऐसा नहीं जिसको निंदा वचन सुनना नहीं पड़े कुछ ना कुछ बोलने वाले बोलेंगे कुछ लोगों का अभ्यास भी होता है कुछ कुछ आप उल्टी सीधी बोलने की इच्छा अभ्यास रहता है वो बिना बोले उनको भी पसंद नहीं होगा बोझना अभी कुछ को बुला कर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बोलना चाहेंगे ये चलता है ये संसार में ऐसा ही है भगवान राम जी को सीता जी को भी नहीं छोड़ते निंदा करने वाले तो करते हैं और केवल थी निंदा नहीं मान अपमान निंदास्तुति सुख दुख रोग ये सब संसार भरा हुआ है जो इसे मुक्ष होता है मुक्त होना चाहता है उसको ही परमात्मा कृपा करके गुरु प्राप्त कराते हैं वेदांत तत्व तो, कोई गुरु यो हितोपदेष्टा हितोपदेष्ट करने वाले कथन देव कारुण्य न के न चित तो। किसी प्रकार ऐसे शब्द करने से हठात तो कोई आ जाएंगे एकांत अरण्य है वो लेकर चोर इसी जगह में छोड़ दिया कोई आसपास नहीं है किंतु उसके पूर्व पुण्य से कभी भी शब्द करते करते कोई व्यक्ति कहाँ से आ गया कोई साधु महात्मा जाकर छिप कर बैठे गए हम यहीं बैठेंगे भजन करेंगे अब बकरी चराने वाले उधर उधर बकरी वहां के चला गया देखे कोई साधु बैठा है दूसरे दिन से उसको भोजन पहुँचा दिया कोई चाहता हम इत बैठ जाएंगे किंतु दूसरे दिन से भी भोजन मिल गया अर्थात थोड़ी दिन रह के जाने पर वो लेके लेकर के ले रास्ता के वहाँ कर गाड़ी में देखे कोई सेठ लोग आते हैं उनको बता है, बाबा बैठा है मर जाएगा इसको ले लो वो लेकर के फिर बम्बे दिल्ली में हॉस्पिटल में करके सो करने लगे ये साधन भोजन छुट्टी गया वहाँ से जब आया बड़ी सीधा कर आ गया लोग सेवा करने लगे रुपये रुपया मिल गया होता है कभी किस प्रकार अपने कर्म के अनुसार किसी के कर्म से आशा कारूणी को कोई मिल गया ऐसे किसको ही गुरु मिल जाते हैं आचार्य मिल जाने पर भी श्रद्धा नहीं होती कहते ये तो हमारे जैसे हम भी रोटी खाते हैं भी खाते हैं बल्कि हम तो अच्छे रोटी खाते ये तो क्षेत्र की रोटी खाते हैं ये क्या उपदेश करेंगे कभी कभी होता है हम रोटी तो खाते हैं ये तो कहीं घर में द्वारा में खड़े होकर मांग कर खाने वाले क्या वही से खाने वाले में भी सिद्धा महापुरुष होते हैं कोई खा अध्यय का अच्छा खाता है अथा आशा बड़े आश्रम रहता है तो बड़ा हो गया ऐसा नहीं ज्ञान है महापुरुष है तो ऐसे महापुरुष पुण्य से परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं प्राप्त होने पर उनकी प्रति श्रद्धा होनी है ऐसे कारण को कोई प्राप्त हो जाते हैं तो वो ये उपदेश करते है कहना चिंतमोक्षित वहां भी इस करुणा करने वाला कोई शब्द सुनकर आया बहुत समय बोलते कोई चिल्लाता है चलो हमारे काम में आगे चलो क्या मिलेगा कहीं देखते हैं कोई जंगल में देखा है कोई आदमी पड़ा हुआ लोग डरते पता नहीं किसने मारा होगा क्या क्या हो गया बचाए पता नहीं उधर जाएंगे तो कहीं पुलिस पकड़े चलो भागो इधर देखते हैं कोई आदमी है देखो थोड़ा क्या होता है जिंदा भरा पास में नहीं जाएंगे डर कर उधर चले जाओ कोई शब्द करता है तो फिर कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं सुनकर जाकर देखते कौन चलाता है इसे खोल दिया बंधन खोल दिया स्वदेशाद गंधारान एवं आपन निर्वृत गंधार देश को प्राप्त किया निर्वृत सुखी हो गया सुखिया भूत इसी प्रकार यहाँ भी दाष्टान्ति कम व्याच्ठी दाष्टान्ति में ठीक एवं एवं सातो जगद आत्मस्वरूपा तेजोवनादिमयम देहारण्यम देह एक अरण्य है से आया जगत को प्राप्त के आत्मस्वरूपात तेज वन्नादिमय तेज अपन तीन भूत भौतिक प्रपंच है ये देह अरण्य जैसे है अरण्य में जैसे बहुत है व्याघ्र सर्प आदि क्षुत पिपाशादि है यहाँ भी इस प्रकार बहुत विरोध है ये तीन तात तो पित तो कफ ये तीनों से रोग होते हैं सबके शरीर में बात पित्त तो कफ है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये तीनों में ही न्यूनाधिक होने पर रोग होते हैं कभी बढ़ गया कोई कहीं घट गया उसी से रोग है और उसमें रक्त मेद मांस अस्थि मज्जा, शुक्र ये उसके आगे क्रिम है पेट के अंदर कीड़े भी है मूत्र पुरिसवत, अवध ये शरीर है यही शरीर में ही भरा हुआ जो शरीर को देख करके लोग खुश कितने सुंदर सुंदर कहते उसके अंदर क्या है देखो ये सब सबका शर्स ही सही है थोड़े प्राणवायु बंद हो गया कैसे दुर्गंध होता है प्राण चलते हुए कहें घाव पड़ा हो गया उसमें कुछ सड़ गया घाव कितने गंध हो जाता है शीत उष्ण आदि अनेक द्वंद सुख दुख बच्चे एकदम शीतोष्ण शीत उष्ण शीत ये आदि दे दिया जिसे ठंडी में ऐसे सुखा दुखा निंदा स्तुति मान अपमान प्रतिक्षण क्षण मान अपमान बड़े खुश है थोड़ी देर देखा देखा बैठे चिंता क्या हो गया ना हो एक व्यक्ति हमको ऐसे देखा ऐसे टेढ़ा देख रहा था वो भले उसके भावना कुछ नहीं ये सोचा हमको ऐसे क्यों देख रहा है एक व्यक्ति बारने से महात्मा था वो भोजन करते समय दिखता है सब लोग मेरे ओर देखते होंगे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ खाता हूँ अधिक तो इधर उधर देख करके देखा कोई देख रहा है हाँ वही व्यक्ति मेरे ओर देख रहा था तो उसको लगता है कि मैं खाता हूँ ज़्यादा ये लोग को मेरे ओर देख रहे हैं <laughs> कोई कुछ प्रकार देखता है नहीं देखता है कि सोचता है अगर कोई हंस दिया बोला मेरे ओर देख रहता है तो अपने आप ही कुछ ना कुछ कल्पना करके दुखी भी होते हैं वो क्यों मेरे ओर देख रहा था वो क्यों मेरे ओर देख रहा था उसका ही चिंतन करते हैं इसी प्रकार संसार में द्वंद्व मान अपमान स्तुति द्वंद्व भरा हुआ है सी तो तो कोई बड़ी बात नहीं ठंडी गर्मी तो सह कर लेते हैं किन्तु ये जो मान अपमान निंदास्त होती इसमें बड़ा कठिन है छोड़कर छोड़ भाग जाते क्या ऐसा हमको कह दिया हमको क्या सजा है हम जाएंगे कथा करेंगे तो हमारे पास कितने भक्त लोग आते हैं अध्ययन साधन छोड़कर भाग जाते हैं कथा करने के लिए मैं तो हमको आरती माने के लिए कहते क्या हमको सूझा देखते हम देखा देते हैं हम भी आसन कर खड़ा कर देंगे तो लक्ष्य को तो छोड़ दिया मकान बना कर किसको दिखाना अपने देखने वाले भी नहीं रहेगा दूसरे को क्या दिखाना मकान बनाते बनाते खत्म हो गया ये संसार इस प्रकार अनेक द्वंद्व दुख द्वंद उसके साधन बच्चे एकदम और यहाँ भी वो जैसे उसको आंख में बांध कर रखा था यहाँ भी मोह पटा भी वो तो कपड़ा से बांधा था यहाँ मोह रूप पट है अज्ञान रूपा पट से इंद्र सब को बांध कर रखा है फिर वहाँ बा, बांधा कैसे यहाँ तृष्णा से बांधा भारिया पुत्र पशु बद आदि दृष्ट अनेक विषय तृष्णा पाषित विषय तृष्णा से बांध दिया पूरा हाथ पैर सब भारिया पुत्र पशु बधु बधू आदि अपने मित्र धन सम्पत्ति सबके भी समय जो तृष्णा है उसे बंधन में डाल दिया पुण्य पुण्य आदि तस्करे वहाँ तो चोर लेकर डाल ले दी थी यहाँ चोर कौन है ये पाप पुण्य तस्करे है पुण्य पुण्य कर्म यही चोर है यह ये लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचा लेते हैं पाप कर्म क्या और वहाँ नहीं चलेगा हम नहीं जाएंगे जिस चोर पकड़ करके राजा महाराज सम बैठा है पकड़ लिए चोर ले गए जंगल में कहाँ छोड़ दे गाढ़ा में डाल दिए रास्ता में फेंक दिए जैसे कहेंगे ऐसे करना पड़ेगा ऐसा बैठो पड़े ऐसे खड़े हो ले लिया चोर जैसे कर दे इसी प्रकार ये जो फल देगा लेकर कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा देगा वहाँ अपने बुद्धिमता नहीं चलती है कर्म के अनुसार कहीं किसी जन्म में भेज देगा नरक तो जाए फिर पशु पक्षी क्या बन जाते देंगे चोर लेकर के ये पुण्य पाप कर्म चोर के समान लेकर के ये संसार में देह अरण्य में प्रवेश हो और क्या सोचा अहम अमु से मैं अमको क्या पुत्र हूँ मम्मी बांधवा ये मेरे बंधु है मानने के पहले कोई अपना नहीं था छोड़ जाएंगे तो सो अकेले जाए जाएंगे झूठा कहता है ये मेरे बंधु ही सुखी हम दुखी मूढ़ पंडित थोड़े कुछ आ गया तो अपने में बड़ा पंडित हूँ बड़ा बुद्धिमान हूँ बड़े धर्म करा धार्मिक हूँ बंधुमान मेरे बहुत बंधु ही जात हो जन्म हो गया मर गया जीर्ण बूढ़ा हो पापी पुत्र में मृत कोई दुखी होकर जब पुत्र मर गया बड़े कष्ट धनम चोर ले गए हाँ हतोस में मर गया मैं मर गया रोते हैं कथम जीवित श्यामी कैसे जीवित रहूंगा पुत्र मरिया जीवित तो रहते खाते पीते सबे कोई मर जाने पर पुत्र मर गया तो कोई कान छोड़कर मर जाता है ऐसे ही तो वह चिल्लाते हैं थोड़ा कैसे जीवे कहाँ में गति क्या होगी किमित्राणम इत एवं अनेक शत सहस्र अनर्थ जालवान इसमें संसार में अनेक अनर्थ है कितना अनर्थ है अनेक शत सहस्र श्र तो हज लाख होता है सौ होता है हजार होता है शत से एक लाख अनेक लाख ये सो के सहस्र आदि अनर्थ तो बहुत ही एक एक दिन में हिसाब करेंगे तो कितने है? और सारा जाल हिसाब कर कितने हैं कितने रोग है ये अनर्थ जालवान वान अनंत के जाल जैसे ही विक्रोशन ऐसे रोता हुआ बड़े दुखी कथम देव ऐसी प्रकार कवि भी ऐसे गुरु का प्राप्त करता है टीका में दिया है बधुआदि त्यादिश्द मित्र मित्र क्षेत्र आदि विषय बधुआदि भार्य पुत्र पशु बधुआ बंधु आदि बंधु आदि बधुना बंधु आदि आदिशब्द से मित्र क्षेत्र आदि अपने जमीन है मेरा मित्र है ये सब हुए पुण्या पुण्यादि पुण्या पुण्य आदि तस्कर चोर आदि पदम अविद्या काम वासना संग्रहार्थम ये चोर केवल पाप पुण्य कर्म नहीं अविद्या तो बड़ा मूल अविद्या बड़ा चोर है काम वासना काम इच्छा विभिन्न विभिन्न वासना संस्कार भोग उपलब्धि ज्ञान होने के बाद संस्कार होता है ये सब लेना काम कर्म विद्या वासना सब देहारण्य प्रवेश से जंतुर्विकृशन प्रकार सकारण सूचयती देहरूपअण्य प्रवेश जो जंतु है जीव कैसे शब्द करता है इसका कारण के साथ हम वहाँ कहा कहा अहम दुखी मूढ़ इत्यादि सुखी दुखी इत्यादि तदा दुखी तो शंका बहती हमेशा दुखी रहेगा ऐसे ही कहते हैं इसे कथन ची देव कि कभी ऐसे गुरु को प्राप्त कर लेता है कथन ची देव कथनचित मध्य कैसा है पुण्यतिशयाद अनेक जन्म पुण्य कर्म कभी फल देता है अपने को मालूम नहीं कस किस जन्म में क्या पुण्य कर्म किया कभी कोई पुण्य कर्म करता है तो व्यर्थ नहीं होता है रहता है फल देता है इसी प्रकार कोई पाप कर्म करता है दूसरे को पता नहीं चला श्रोता में बड़ा बुद्धिमान हूँ ऐसे कर लिया किसको पता नहीं चला किसको पता चलने का करना आवश्यकता नहीं कर्म तो अपने समय पर फल देगा भोगना पड़ता है इसलिए पुण्य कर्म ही करे अवश्य फल मिलेगा पाप कर्म से निवृत्त तो होना चाहिए ये बुद्धिमता ये बुद्धिमता बुद्धि नहीं दूसरे को पता नहीं चले हम गलत कर्म कर ले पाप कर्म कर ले ये बुद्धिमत्ता नहीं है समय समयानप फल देता है तो बहुत जन्म में पुण्य पुण्यकर्म में कभी करता है कभी पुण्य अतिशय फल देता है तब ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होती है पुण्य अतिशयाथ परम कारण के वहाँ पुण्य पता नहीं चलता कित जन्म में क्या क्या पुण्य किया है तो इसलिए मानते हैं कि परमात्मा की कृपा से ही सदगुरु की प्राप्ति होती पुण्य अतिशय वही परमात्मा स्वरूप कहते हैं परमात्मा भी कैसे कृपा करेंगे ऐसे पुण्य बहुत होने पर परम कारुणिकम करुणा करने वाले तो अपने किसी अपेक्षा नहीं कर करके परमश्चो कारुणिक कंचित सद ब्रह्मात्मविदम जो सद ब्रह्म रूप आत्मा को जानने वाले ऐसे गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है विमुक्त बंधनम विमुक्तम बंधनम यस्य जिसका बंधन मुक्त हो गया ऐसे ब्रह्मिष्टम ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी को प्राप्त करता है यदा आसादय प्राप्त करता है तेन च ब्रह्म विद्याण दर्शित संसार विषय दोष दर्शन मार्गो कृपा करके ही उपदेश करते हैं संसार विषय दोष दर्शन मार्गो दर्शित ये न संसार विषय में दोष दर्शन किस प्रकार करना है ये बताने पर मेरे विरक्त तो संसार विषयभ्यो संसार विषय भी से विरक्त तो होता है ज्ञानी तो उपदेश करते नाशी तम संसारी तुम संसारी नहीं हो अमुष पुत्र तो आदि धर्मवान नहीं हो उसका पुत्र इसका पिता उसके ऐसे जो कल्पना कर तो ये बंधु बांधव आदि ऐसे धर्म वाला तुम नहीं हो किंतरी तत्वसी जो सदब्रह्म तुम वही ये तो, तो मोह पटा अभिनहना न आते अविद्या मोह रूप पट से जो बंधा गया था उसे मोक्षित तो मुक्त कर दिया गुरु गुरुपदेश के द्वारा गंधार पुरुष बच्चे जिसे गंधार पुरुष पूछ करके अपने स्थान को प्राप्त कर लेता है ये सम अपने स्वरूप सदात्मा है उसको प्राप्त करता है प्राप्त करके सुखी होता है निर्वृत होता है सद इत एवं एवं इसे कहती श्रुति आचार्य बहन पुरुष थी। में आपात तो, तो ब्रह्म वित्तमात्री तो थोड़ा शास्त्र समझी विचार तो तो नहीं किया तो तो तो तुम ब्रह्म हो समझ में ब्रह्म हो ये तो बड़ी सरल सूची समझ लेते हैं तुम ब्रह्म हो समझ क्या समझा गया हाँ क्या समझा मैं ब्रह्म बस हो गया यही उपदेश हो गया तुमको ज्ञान तुम कौन हो मैं ब्रह्म बस हो गया ज्ञान फिर वो उपदेश करने लगे बस मैं ही ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो ये बहुत सरल है किन्तु इतने मात्र से बंधने की निवृत्ति नहीं होती है मैं ब्रह्म हूँ इतने तो समझ में आ गया तुम ब्रह्म हो अर्थात मैं ब्रह्म हूँ मैं शब्द का क्या अर्थ है ब्रह्म क्या है दोनों की एकता कैसे ब्रह्म व्यापक जगत कारण है तो दुखी जन्म मरण वाले हो ब्रह्म कैसे कोई पागल कहता है मैं राष्ट्रपति हूँ मैं राष्ट्रपति हूँ पागल कहे समझदार व्यक्ति कहे जितने भी कहे मैं राष्ट्रपति हूँ अच्छे व्यक्ति कहे तो भी लोग कहीं पागल है इसी प्रकार ज्ञान होने के लिए श्रवण करने के बाद लक्ष्यार्थ निश्चय हो वैराग्य हो अंतगुण शुद्ध हो साक्षात्कार होता है श्रवण मात्र से यदि ज्ञान हो जाता तो अधिकारी क्यों साधारण चतुर्थ संपन्न मानते कुछ ऐसे भी लोग भ्रांत है भ्रांत होने का ना भ्रामक है लोगों सिखाते हैं तत्व मुझे कहने से कुछ अर्थ ज्ञान हुआ या नहीं हुआ कहें गो ज्ञान होता है ब्रह्म का ज्ञान जो होता है यथ साक्षात अपरक्षात ब्रह्म ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान ही होता है परोक्षा जो तुमको समझ में आ गया वही अपरक्षय ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कह मनन नीति ध्यान की आवश्यकता नहीं ऐसे खंडन करने वाले भी आचार्य बन जाते हैं दिखाते हैं हम आचार्य ऐसे आपात तो ब्रह्मवित्त मात्र मुक्त बंधन तो आशीष मुक्त बंधन की निवृत्ति नहीं होती है ऐसे शब्द से यदि ज्ञान हो जाता है खाली अधिकारी के बिना तो साधन चतुष्ट वैराग्य की क्या आवश्यकता है वो तो विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने वाले बड़े बड़े सिगरेट पीएंगे पियेंगे और कुछ भी पीते रहते हैं तो भी पढ़ते रहते पढ़ा भी लेते हैं इसी प्रकार वेदांत तो शास्त्र के शब्दों तो पढ़ लेंगे रट लेंगे पढ़ा भी लेंगे प्रवचन भी कर लेंगे ये साक्षात्कार नहीं उसके बिना मुक्ति नहीं होती बंधन की निवृत्ति अपरक्ष ज्ञान आपातः तो तो में तो विचार के बिना शब्द सुन करके ऐसे ज्ञान हो गया वो ज्ञान कुछ काम का नहीं इसलिए कहते ब्रह्मिष्टम ऐसे ज्ञान होना चाहिए जिनका बंधन निवृत्त हो क्या ब्रह्मनिष्ठ हो यदा आसाद है थी तदा सुखी स्याद जब ऐसे मुख्य ऐसे गुरु को प्राप्त करता है पुण्य अतिशय से प्राप्त होता है तब सुखी होता है संसार विषय दोष दर्शनम तस् चैष्णुत्वादि ज्ञानम संसार विषय से संसार को विषय करने वाले दोष दर्शन संसार में दोष है दोष दर्शन करना है विचार करने पर दोष दिखेगा नहीं विचार करने पर आचा आचा सोच करके उसके पीछे भागते हैं दोष दर्शन दोष देखने पर दोष दिखेगा भरा हुआ दोष है तत् क्षैष्णुत्व आदि ज्ञान संसार क्षैष्णु अनित्य है कोई भी सांसारिक वस्तु नित्य नहीं है सुख साधन मिल जाए किंतु अनित्य है जितने सुख मिलता है उससे अधिक दुखा मिलता है मिल गया तो खुश है फिर आगे नहीं मिला दुख है याद करता है कितने में खुशी था उस समय इसे मिलता था अभी कुछ नहीं मिलता है दुखी होता है इसी प्रकार कोई वस्तु प्राप्त होने पर जितने सुख फिर आगे प्राप्त नहीं होता तो दुख है अनित्य होने के कारण सब पल अनित्य है क्षैष्णुत्व और से सातिशहित्व ये भी एक दुख है नहीं मिला तो कोई बात नहीं दक्षिणा नहीं तो कोई बात नहीं दस दस बीस बीस मिला तो खुशी, किंतु mm. तो एक सौ मिला और किसको को पाँच मिल गया क्या ये पक्षपात करते हैं हमको तो एक सौ दे उसको तो पाँच सौ देते हैं एक से मिला तो दुखी है क्रोध है बीस मिला तो खुशी है एक सौ मिल गया तो क्या कहते हैं हमको तो एक मिला उसको तो पाँच मिला और पाँच उसको क्यों मिला है वो दिखता है तुम्हारे क्या हानि है तुमको तो बीस मिलता था अभी आज एक मिल गया अस्सी रुपये अधिक मिला उसके लिए खुशी नहीं मेरे पास बैठे बैठने वाले को पाँच सौ मिल गया उसको क्यों पाँच सौ मिला उसको पाँच मिला तो तुमको तुम्हारे क्या हानि है तुमको तो मिला अधिक वो नहीं दिखता है उसको क्यों पाँच पाँच ही क्या मिल जाए तो भी कहा दुख है एक मिला हमको उसको ग्यारह रुपया अधिक क्यों मिला ये सात ही तो जितने भी है वो सुख उससे अधिक किसको हो गया तो दुख है ये विचार करना है जितने सांसारिक है और आउस उससे और उससे कोई सुख मिल गया बड़े सोचते हम बड़े आश्रम बनाए बना दिया आश्रम फिर मिल गए महात्मा शा अपने आश्रम तो वहाँ है दिल्ली में आपकी शाखा है नहीं नहीं दिल्ली में तो नहीं बना हमें दिल्ली में बड़े आश्रम बना फिर तुरंत छोटा हो गया उनके सामने अरे हमारे तो इतने बड़े आश्रम में बना किंतु दिल्ली में शाखा नहीं दिल्ली में चाहिए फिर बाद में को पूछा बॉम्बे में शाखा है क्या बॉम्बे में तो नहीं ना हमारा एक बड़ा आसमान बन हमारा शिष्य जाकर बना दिया मैं गया था खोलने के लिए फिर तुरंत तो कहेंगे अरे बम्बे में एक होनी चाहिए तो काम हो गया सुनते ही काम हो जाते हैं जैसे किसके पास 20 करोड़ रुपया है वो तो धनी है ना नहीं उसके पास पचास करोड़ वाला आ गया धनिया गरीबी <laughs> अपने आप गरीब हो गया उनको सार सारे कहकर के अनुमान करता है कुछ नहीं उसे मिलने वाला है मैं ही पचास करोड़ वाला को जो देखेगा ना 20 करोड़ वाला तो उसको सम्मान करता है उठ के खड़े हो के सम्मान करता है <laughs> बड़े अंदर द्वेष भाव किंतु उसके सामने झुक जाता है कि मैं तो कम हूँ मेरे पास कम है तो उसके पास ज़्यादा है ये साथी तो है संसार में ये अनित्व तो साति तो। से हित्व और दुख मिश्रित है कोई भी सुख है दुख नहीं मिलेगा ऐसा नहीं सुख साधन सुख जो प्राप्त होता है तभी से समझ लेना ये कि समाप्त होने वाले देवता लोगों को मालूम है हम स्वर्ग में तो है किंतु जल जाना पड़ेगा ऐसे सुख मिल गया किंतु समझिए कि आगे नहीं मिलेगा किसको भोजन अच्छा मिल गया मतलब बताइए तो मिल गया किंतु रोज नहीं मिलता है ना आज मिल गया तो क्या हो गया रोज़ मिलना चाहिए इतने नहीं हो तो कम से कम दो इतना होना चाहिए अच्छा खाते समय सोच काल को भी क्या मिलेगा फिर सोता है काल को तो ऐसे ही खाना पड़ेगा फिर उसमें दुखी है ऐसे भोजन रोज मिले सर्वत्र ऐसा है आगे के दुख मिश्रित तो, सुख मिलते समय दुख है और चेष्टा करने पर इच्छा करने से सबको मिल जाता है क्या चाहने पर ही मिल जाएगा ऐसे ज़रूरी नहीं है चाहते है बहुत लोग बहुत लोग एक साथ कहेंगे अद्वितीय वक्ता हम बनेंगे क्या बनेंगे अद्वितीय वक्ता एक समय अद्वितीय वक्ता कितने व्यक्ति बनेंगे और चाहते हैं सो हज़ार लोग चाहते हैं तो भगवान भी क्या करेंगे बेचारे किसको अद्वितीय बनाएंगे दस बीस को अद्वितीय बना सकते हैं एक बनेगा तो उससे भी थोड़ा कम उसके पास इतने लोग एक लाख पाँच लाख लोग आते हैं बड़े खुश है लेकिन और दूसरे कथा करते तो हाँ दस लाख हो गए तो बड़ा दुख है बड़े दुख लगता है कम हमारे पास कम आए उसके पास बहुत आते हैं रुपया पूछेंगे कितने रुपया मिला और कहीं इतने कर लो बोला अरे हमको तो कर नहीं मिला हमको तो कुछ लाख मिला दुख है इसी प्रकार चाहने पर भी सब प्राप्त तो नहीं होता है प्रार्ध्य में तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा जितने व्यक्ति चाहेंगे उसको सब मिलता नहीं है चाहते सब प्राप्त होता है कर्म के अनुसार बल्कि वो निश्चय होना चाहिए आपके कर्म में है तो अवश्य मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा उसके लिए क्यों ज़्यादा सोचना इच्छा नहीं करे तो प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ेगा दुख भोगना चाहता कोई प्रारब्ध कर्म भी यदि पाप कर्म है तो उसका फल दुख भोगना पड़ता है नहीं चाहेंगे तो नहीं चाहने पर भी भोगना पड़ता है इसी प्रकार पुण्य पुण्यकर्म का फल भी आप नहीं चाहो तो भी मिलेगा यदि आपके कर्म है प्रारब्ध में है और नहीं है चाहने पर नहीं कुछ नहीं मिलेगा अधिक किंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए यह नहीं कि प्रारब्ध में है तो भगवान मिल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे प्रारध्ध में है तो सुख दुख का कारण कर्म है प्रार्ध में है तो सुख मिलेगा दुख मिलेगा जो कर्म है इतने कर्म में आप प्रयत्न करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं इसमें स्वतंत्र है कर्म जितने हैं उसके अनुसार संतोष हो करके और इच्छा नहीं करके समझे आगे पीछे विचार करें अनेक जन्म चले गए अनेक बार स्वर्ग में गए अनेक बार राजा महाराजा बन गए अभी क्या रखा गया है भगवान को प्राप्त करेंगे ऐसे करके धीरे धीरे भजन करें इसमें आगे कोई बढ़ सकता है उसमें प्रारब्ध कर्म का नहीं विपरीत तो होता है लोग कहते है, हाँ प्रारब्ध में है तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे भगवान मिल जाएंगे वहाँ प्रारब्ध नहीं है अजब जो प्रार्थ में सुख दुख उसके पीछे सारा जीवन लगता है हमको दुख का नहीं मिले सुख का मिले जितने लोग चाहते दुख नहीं मिले कोई दुखी नहीं होते हैं होते है कोई है नहीं चाहते दुख नहीं मिले तो दुखी नहीं होते हैं ज्यादा दुखी होते हैं यही चाहते समय ही दुख सु होता है उसको छोड़ दे जो कर्मे में मिलेगा वो ठीक है ये विचार करे हम परमात्मा प्राप्ति कैसे करेंगे संसार से मुक्त कैसे होंगे तभी दुख होता है संसार में दोष दर्शन करना पड़ता है वैराग्य चाहिए तो दोष दर्शन क्षैष्ण्वादि ज्ञान उसका मार्ग विवेक जो आचार्य ने दिखा दिया दे, इसे विचार करो बार बार विचार करो तो वैराग्य होता है यश्य आचार्य ने दर्शित विद्यते सदर्शित संसार विषय दोष दर्शन मार्ग ऐसे दोष दर्शन मार्ग जो उसको प्राप्त होता है तो दोष दर्शन करता है विचार करने पर दोष दिखेगा विचार नहीं करने पर दोष नहीं दिखता है तब साधन आचार्य न साधन चतुस्स संपन्न से अधिकारी न संसारात्मु तत्व प्रकार दर्शेती कैसे साधन चतुर्स संपन्न अधिकारी है होने पर संसार से कैसे उसको मुक्त कराते हैं कैसे उपदेश करते हैं ये कहते नासी तुम इस प्रकार नहीं हो तुम ये अमुकों का पुत्र अमुक का बंधु मानते हो ऐसा नहीं हो ऐसा जो उपदेश करते तभी ज्ञान को प्राप्त करता है ओ